अमृतवाणी सिद्ध पुरुष तथा कर्म नौ जिसे भगवान के दर्शन हुए हैं वह कभी पागल की तरह तो कभी पिसाज की तरह घूमता है उसे शुचि असुचि का भेदभाव नहीं रहता कभी तो वह जड़ की तरह हो जाता है अंदर बाहर ईश्वर के दर्शन कर निर्वाह निस्तब्ध बन जाता है कभी वह बालक जैसा रहता है किसी चीज़ पर लगाव नहीं बालक की तरह धोती को बगल में दबाए घूमता है इस अवस्था में वह कभी बाल भाव में रहता है कभी किशोर भाव में रहता है हंसी दिल लगी करता है तो कभी युवक भाव में रहता है किंतु जब वह लोक हित के लिए कर्म करता है लोक शिक्षा देता है उस समय उसमें सीह के समान बल आ जाता है नौ समाधि होने पर सब कर्मों का त्याग हो जाता है पूजा जब आदि कर्म वैश्विक कर्म सब का त्याग हो जाता है शुरू शुरू में कर्म की बड़ी चहल पहल रहती है पर मनुष्य ईश्वर की ओर जितना अधिक अग्रसर होता है उतना ही कर्म का आडम्बर कम होता जाता है यहाँ तक कि धीरे धीरे उनका नाम गुणगान तक बंद हो जाता है साधारण ब्राह्म समाज के सदस्य शिवनाथ शास्त्री के प्रति जब तक तुम सभा में नहीं आते तब तक तुम्हारे नाम गुण आदि की काफ़ी चर्चा होती रहती है जो ही तुम आप पहुँचते हो क्यों ही वे सब बातें बंद हो जाती हैं तब तुम्हारे दर्शन में ही आनंद मिलता है तब लोग कहने लगते हैं ये शिव नाम शिवनाथ बाबू आ रहे हैं तुम्हारे बारे में अन्य सब बातें बंद हो जाती हैं ९७० सौ सत्तर के तरह की तरह तरह के कामों में बड़ा उलझी रहती है पर जब उसके गर्भ में संतान आ जाती है तो उसके सारे काम छूट जाते हैं बच्चा पैदा हो जाने के बाद तो उसे दूसरे काम काज अच्छे ही नहीं लगते तब वह दिन भर अपने बच्चे को ही देखभाल करती रहती है उसे चूमती पुचकारती हुई आनंद में डूबी रहती है मनुष्य अज्ञान अवस्था में नाना प्रकार के कर्म करता है किंतु ईश्वर के दर्शन पा जाने पर फिर उसे वे कर्म अच्छे नहीं लगते तब उसे ईश्वर की सेवा छोड़ दूसरे काम करने में रुचि नहीं आती वह ईश्वर को क्षण भर के लिए भी छोड़ना नहीं चाहता नौ यदि तुम्हारे तुम्हें ईश्वर का लाभ हो जाए तो फिर संसार असार नहीं प्रतीत होगा जिसने उन्हें प्राप्त कर लिया है वह देखता है कि वे ही यह जीव जगत बने हैं वह जब बच्चों को खिलाता है तो समझता है कि वह गोपाल को खिला रहा है पिता माता को ईश्वर ईश्वरी की दृष्टि से देखता और उसकी सेवा करता है ईश्वर को जानकर संसार में रहने से अपनी व्याहता पत्नी के साथ प्राय सांसारिक संबंध नहीं रहता दोनों भक्त बन जाते हैं और सदा ईश्वर संबंधी वार्तालाप करते हैं ईश्वरी प्रसंग में ही मग्न रहते हैं वे दोनों भक्तों की सेवा करते हैं सर्वभूतों में ईश्वर विद्यमान हैं वे उन्हीं की सेवा करते हैं